शिव पुराण रुद्ध संहिता हिमालय बोले देव देव महादेव करुणाकर शंकर विभो मैं आपकी शरण में आया हूँ आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए शिव शर्व महेशान जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभो महादेव आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं मैं आपको प्रणाम करता हूँ स्वामिन प्रभो मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊंगा इसके लिए आदेश दीजिए उनकी यह बात सुनकर देवदेव महेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर कहा महेश्वर बोले गिरिराज तुम अपने इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता महेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर और भगवान शिव से बोले प्रभो यह तो बताइए किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता क्या यह आपकी सेवा के योग्य नहीं है फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है यह मेरी समझ में नहीं आता यह सुनकर भगवान विष्ण्र शम्भु हंसने लगे और विशेषतः योगियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए वे हिमालय से बोले शैलराज यह कुमारी सुंदर कटी प्रदेश से सुशोभित तनवंगी चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है इसलिए इसे मेरे समेत तुम्हें नहीं लाना चाहिए इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपणी कहा है विशेषतःति स्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाली ही होती है गिरीसेठ में तपस्वी <coughs> योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो अचलराग स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है उससे वैराग्य नष्ट होता है और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है इसलिए शैल तपस्वी के स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है भविष्यचल तत्साद विष्योत्पत्तिरास वही विनश्यति च वैराग्य तथा भ्रंसति सतप अत तपस्वी शैल न कार्या सुसंगति महाविषय मूलम सा ज्ञान वैराग्यनाशिनी ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इस तरह की बहुत सी बातें कहकर महायोगी शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए से शंभु का यह निरामय निष्प्रिय और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चकित कुछ कुछ व्याकुल और चुप हो गए तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर और गिरिराज हिमवान को चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन बोली